राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम। हिंदी महीनों के नाम भाग दो। हां तो बच्चों, कल की कहानी याद है ना चैत बैसाख की जेठ आषाढ़ सावन और भादो की कल समय इन्हीं छह कमरों से होकर गया था और लो वो सातवें कमरे का दरवाजा भी खुल रहा है ал·object products If we follow but use, kullu ses comp будет afvrisa ser unis滿an Lauroyu ve मा सात्वा मैं मेलों का क्वार नाम मेरा कहलाता मुझ में कभी एद भी आती एद इद कभी रामलीला दिखलाता मां सातवां मै मेलों का क्वार नाम मेरा कहलाता मंगल मूलरा सुख जासु जो कछु कहियौ और सब कासु मंगल मूलरा सु। सुख जासु जो कछु कहियौ और सब कासु आय सुभय मुकुरा करली पवन बिलोकी कसम की sabhi bhaye pit ke sha man hu jarat panu hatu pade sha jiv jwaraj ram sabhe hu jeevan janmala upenale hu vege bilamban kari andipa sadhiya sabhi samaju su din su mangal sabhi ram mooj chwaraj अभी यहां रामलीला का शोर हो रहा है राम रावण की लड़ाई हो रही है और वहां दुर्गा मां की सवारी भी निकल रही है और सब तरफ विजयदशमी की खुशियां मनाई जा रही है कोई तीर कमान खरीद रहा है तो कोई तलवार अरे शायद ईद आ गई अरे हां कभी-कभी ईद भी तो इन्हीं दिनों में आ जाती है सब तरफ ईद की खुशियां मनाई जा रही है सब ने नए-नए कपड़े पहने हैं नए-नए जूते पहने हैं और सब आपस में गले मिल रहे हैं कि उस महल का आठव अंतरवाजा खुला कि दिए ही दिए जल रहे हैं यह दिवाली मनाई जा रही थी होब में ठायां खाई जा रही थी और पटाखों का शोर हो रहा था। मास, मास आठवा मुझको जानो नाम कार्तिक दीप जलाता मुझ में दिवाली होती है गुरु पर्व भी मैं ही लाता मास आठवा मुझको जानो नाम कार्तिक दीप जलाता अनंत प्रकट या मिट तुम जब का उतने में वहां क्या हुआ गुरू पर्फ की तयारी शुरू हो गई कहीं गुरुवानी गाई जा रही थी तो कहीं हल्वा बट रहा था गुरुवानी जारी रही तुद जब विचार नर हो कार्तिक का द्वार बंद हो गया उसके बाद क्या हुआ यह हम बाद में बताएंगे पहले तुम हमें यह बताओ कि साल के 8 महीने कौन-कौन से हैं बताओ बताओ सोचो हां हां चैत बैसाख ज्येठ आषाढ़ सावन भादों क्वार और कार्तिक हां और अब सुनो नौवें दरवाजे के खुलने पर क्या आवाज आई नौवां मास महीनों का मैं अगहन मेरा नाम कहलाता ब्याह और शादी का महीना बाल दिवस भी मैं ले आता नौवां मास महीनों का मैं अगहन मेरा नाम कहा था चाचा नेहरू जिंदाबाद जब तक सूरज चांद तारे जग लिए धरती आवा जब तक सूरज चांद तारे जग लिए धरती आवा चाचा नेहरू जिंदाबाद चाचा नेहरू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद चाचा नेहरू अगहन का महीना इस तरह चला गया तो कड़कड़ाती सर्दी पड़ने लगी तब पौष का दरवाजा खुला दसवां मास महीनों का मैं पौष नाम ठंडक में लाता इसमें कड़कड़ सर्दी पड़ती प्यारा प्यारा क्रिसमस आता दसवां मास महीनों का मैं पोष नाम मेरा कहलाता फिर एक बूढ़ा बाबा आया वो बच्चों को बड़े दिन का आशीर्वाद और खिलौने देता हुआ चला गया और बच्चे कहीं मूंगफली खाने में लगे हुए थे तो कहीं गुड़ तिल तभी सर्दी और बढ़ने लगी अब पौष का दरवाजा बंद होने लगा जगह-जगह कोहरा पड़ रहा था 11वां महीना मैं भाई नाम माघ मेरा कहलाता कोहरा लाता सर्दी लाता मैं 26 जनवरी लाता 11वां महीना मैं भाई नाम माघ मेरा कहलाता सब का और सचमुच जैसा माग ने कहा था, सब कंबल और रजाई में ठिठो रहे थे। तभी क्या हुआ, एक और रंगों भरा दर्वाजा खुला। वहां तो होली हो रही थी। मुझको सब जानो फागुन हु मैं होली लाता रंगों की मैं धूम मचाता रंग बिरंगे फूल खिलाता बारहवां मुझको सब जानो फागुन हु मैं होली लाता होली आई होली आई होली आई होली आई हाथ में पिचकारी लाई इस कमरे में सब तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे सर्दी अब जाने को थी बसंत जो आ रहा था इतने में क्या हुआ किसी ने रंग भरी पिचकारी छोड़ी तो कहीं कोई दूसरी तरफ से अबीर गुलाल लिए आ रहा था खेलेंगे हम खेलेंगे हम खेलेंगे प्रेम से होली खेलेंगे प्रेम से होली खेलेंगे खेलेंगे हम खेलेंगे समय पिठकारी की मार से छुपता छुपता फिर रहा था पर वो कहीं बच नहीं पा रहा था कभी वो किसी कमरे में जाता तो कभी किसी कमरे में वो 12 कमरों वाले महल में फंस गया था वो कितना भी चलता उन्हीं कमरों में रह जाता तू समय है ना मैं राजा हूं तू पहले यूं ही इधर-उधर घुमा फिरा करता था न जाने कहां चला जाता था लोग देखते रह जाते थे मैंने तुझे अब इन 12 महीनों के महल में बांध लिया है तू अब इन कमरोों में घूमता रहेगा... अब लोगों को तेरा पता रहेगा कि तू बारह महीनों में बधा है <laughs> वे जब चाहेंगेे... तु कुछ से फायदा उठालेंगे... अब तू इन बारह महीनों के महल में बंद है। और फिर वो समय उन्हीं कमरों के चक्कर लगाने लगा और उन कमरों में से फिर वही आवाजें आ रही थीं यह कार्यक्रम रेडियो प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा तैयार किए गए प्रभाग द्वारा तैयार किए गए प्रभाग द्वारा...